नाशक भी है फंगिसाइड बढ़िया फपुंद नाशक फंगिसाइड भी है जो बीमारियों को रोकता है जो आने वाली बीमारियों को रोकता है साथ में संजुवक है हार्मोनल है साथ में संजुवक है हार्मोनल है जिससे छिड़काव के बाद जिससे छिड़काव के बाद पत्तों के सतह का आकार बढ़ता है लिप इंडेक्स बढ़ता है पत्तों के सतह का आकार बढ़ता है पत्तों के सतह का आकार बढ़ता है यानी वर्गफल बढ़ता है उसी तरह जीवामृत विषाणुनाशक भी है एंटीवायरल भी है जीवामृत विषाणुनाशक यानी एंटीवायरल भी है हिंदी में विषाणु को क्या कहते हैं, वायरस को वायरस को क्या कहते हैं हिंदी में विषाणु विषाणु विषाणुनाशक भी है हुँ? एक वर्गपीठ पत्ता हरा पत्ता एक वर्गपीठ हरा पत्ता प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से एक दिन में एक दिन में बारह पॉइंट पाँच ट्वेल्व पॉइंट फाइव बारह पॉइंट पाँच किलो कैलोरी बारह पॉइंट पाँच किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा सरशक्ति करता है संग्रहित करता है और उस शक्ति का सहयोग से और उस ऊर्जा के सहयोग से हवा में से कर्बामल वायु लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हिंदी में आ? कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड करबाम्ल वायु सही शब्द है कर्बाम्ल वायु कर्बाम्ल वायु सही शब्द है हिंदी में कर्बाम्ल वायु अंग्रेजी को भगाना है कर्बामलवायु सही शब्द है कार्बन डाइऑक्साइड को कर्बामलवा लेता है वो भूमि से पानी लेता है वो तो भूमि से पानी लेकर और भूमि से पानी लेकर साढ़े चार ग्राम साढ़े चार ग्राम फोर पॉइंट फाइव ग्राम खाद्य निर्मित करता है खाद्य निर्मित खाना पकाता है साढ़े चार ग्राम कितना साढ़े चार ग्राम उनमें से हमें उसमें से हमें डेढ़ ग्राम अनाज की उपज मिलती है उसमें से हमें डेढ़ ग्राम अनास की उपज मिलती है उसमें से हमें डेढ़ ग्राम अनाज की उपज मिलती है अथवा अथवा सवा दो ग्राम अथवा सवा दो ग्राम टू पॉइंट टू फाइव सवा दो ग्राम गन्ने की गन्ने की यहां फलों की उपज मिलती है गन्ने की अथवा फलों की उपज मिलती है अब लिखिए मत मैं इधर देखिए ये ये पत्ता है गन्ने का सपोज इसका आकार एक वर्ग फीट है कितना है एक वर्ग फीट तो एक वर्ग फीट गन्ना एक दिन में कितना खाद्य निर्माण करेगा साढ़े चार साढ़े चार ग्रह उसमें से हमें गन्ना का उपज कितना मिलेगा सवाद हो या गेहूं की उपज के लिए मिलेगी डेढ़ ग्राम है ना अगर हम इस पत्ते को दुगुना करते हैं क्या करते हैं पत्ते का आकार दुगुना करते हैं तो अर्थात उपज बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी है ना इसके लिए हमें क्या करना है पत्तों का आकार बढ़ाना देखिए इसका मतलब है इसका मतलब है कि अगर हमने पत्ते का आकार बढ़ाया इसका मतलब है कि हमने अगर हमने पत्ते का क्या बढ़ाया आकार बढ़ा दिया तो हमारी उपज भी बढ़ती है तो हमारी उपज भी बढ़ती है आपका एक एकड़ में 25 तीस टन मिल रहा है ना कितना मिल रहा है गन्ना कितना मिल रहा है आपको एक एकड़ में 20-25 टन नहीं अगर 50 टन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें पत्ता दो ना हाँ लिखिए पत्ते का आकार बढ़ाने वाले संजीवक पत्ते का आकार बढ़ाने वाले संजीवक हारमोन्स हिंदी में हार्मोन्स को संजीव के कहते हैं ना क्या कहते हैं मालूम नहीं है हारमोन्स मालूम है हार्मोन्स लिखे जीवामृत में होते हैं जीवामृत में होते हैं जीवामृत छिड़कने से पत्ते का आकार बढ़ता है जो पत्ते का आकार है उसको बोलते हैं लीफ इंडेक्स लीफ इंडेक्स लीफ इंडेक्स ये तो एक नंबर हो गया है ना नंबर एक छोड़ने पहला कारण क्या है पत्तों का आकार बढ़ाना नंबर दो कारण लिखिए नहीं नंबर दो हो गया एक तो फंगी साइड है ना हा नंबर दो हो गया नंबर तीन लिखिए नंबर तीन अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में और आगे मार्च अप्रैल, मई जून में और आगे मार्च अप्रैल, मई जून में सूरज की कड़ी धूप तपने लगती है सूरज की कड़ी धूप तपने लगती है बीच बीच में लू भी चलती है लू बोलते हैं ना क्या बोलते हैं आप हाँ बीच बीच में लू भी चलती है और गर्म हवाएं बहने लगती है और गर्म हवा बहने लगती है इस गर्म हवा से पत्तों का तापमान बढ़ता है इस गर्म हवा से पत्तों का तापमान बढ़ता है और पत्तों में से नमी तेज गति से हवा में निकल जाती है बाष्प उत्सर्जन के माध्यम से और पत्तों में से नमी तेज गति से हवा में निकल जाती है जिसको बोलते हैं बाष्पी क्या बोलते हैं इस विधि को बाष्पी भवन बाष्पी ट्रांसप्रेशन जो तालाब में से नमी उड़ जाती है उसको बाष्प उत्सर्जन उस कहते हैं तालाब में से या किसी जल स्रोतों से गर्मी से जो नमी बाष्प के रूप में उठ जाती है उसको क्या कहते हैं बाष्प उत्सर्जन और पत्तों में से जो नमी उड़कर जाती है उसको क्या कहते हैं बाष्पी भवन ट्रांस यन ट्रांसपेशन ठीक है यानी दीजिए पत्तों में नमी की कमी होने से पत्तों में नमी की कमी होने से पत्ते जड़ों को मोबाइल पर फोन करते हैं पत्ते जड़ों को मोबाइल पर संपर्क करते हैं कि ज्यादा पानी भेजिए कि ज्यादा पानी भेजिए नहीं मोबाइल है उनका आपको मालूम नहीं दे सेंसेशन सिस्टम वेरी ब्यूटीफुल उनका संदेश वहन व्यवस्था इतनी बढ़िया होती है ताज्जुब करोगे आप कि भूमि से पानी पत्तों के तरफ भेज दीजिए तो जड़ें भूमि से पानी उठाती है पत्तों के तरफ भेज देती है तो जड़े भूमि से पानी उठाती हैं पत्तों की तरफ भेज देती हैं तो पत्ते तुरंत उसको हवा में छोड़ देते हैं गर्मी की वजह से ट्रांसफेशन लॉसेस तेज गति से बढ़ते हैं इस तरह पानी की पंपिंग चलते है। पंपिंग को क्या कहते हैं आप निरंतर भूमि से पानी उठाना हवा में छोड़ देना क्या कहते हैं उसको पानी का बहाव हां बाष्प का इस तरह से भूमि में से पानी का बहाव तेज गति से हवा में निकल जाता है तो भूमि में पानी की कमी होती है भूमि में पानी की कमी निर्माण होती है कमी को क्या कहते हैं आप ट्रेस ट्रेस को क्या कहते हैं वाटर ट्रेस वॉटर ट्रेसान को क्या कहते हैं ओके कमी होती है हाँ इससे फल पकने के लिए इससे फल या तो फल्ली पकने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध नहीं होती पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध नहीं होती परिणाम स्वरूप छोटे छोटे फल गिरने लगते हैं फूल भी गिरने लगते हैं होता है ना परिणाम स्वरूप छोटे छोटे फल गिरने लगते हैं फल भी गिरने लगते हैं तो हमारा नुकसान होता है पत्तों पर सूक्ष्म छेद होते हैं पत्तों पर बहुत सारी मात्रा में सूक्ष्म छेद होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म छेद होते हैं जिनके माध्यम से यह सारा बाष्प हवा में उड़कर जाता है जिनके द्वारा ये सारा बाष्प हवा में उड़ जाता है इन छेदों को पर्ण छेद कहते हैं स्टोमेटा इन छेदों को परेद कहते हैं पर्ण माने पत्ता पत्ते पर होने वाले छेद पर्ण छेद स्टोमेटा पर्ण छेद कहते हैं क्षेत्र चारों ओर से पर्ण क्षेत्र चारों ओर से सुरक्षा कोशिकाओं से घिरे होते हैं गार्ड सेल्स सुरक्षा कोशिकाएं जिसको अंग्रेजी में गार्ड सेल कहते हैं सुरक्षा कोशिकाओं से घिरे होते हैं ज्यादा धूप से सुरक्षा कोशिकाएं अपना नियंत्रण खो देती हैं। ज्यादा धूप से गार्ड सेल्स डी कंट्रोल द एक्टिविटीज कोशिकाएं अपना नियंत्रण खो देती हैं छेदों को बंद करना भूल जाती हैं। छेदों को बंद करना भूल जाती हैं। खिड़की बंद करना भूल जाती हैं। जिससे जिससे बाष्प निरंतर हवा में जाते रहता है इन सुरक्षा कोशों को कोशिकाओं को नींद से उठाने का काम इन सुरक्षा कोशिकाओं को नींद से उठाने का काम नींद से उठाने का काम वो सो गई ना उनको नींद से उठाने का काम और छेद बंद करने का आदेश छेद बंद करने का आदेश हारमोन्स करते हैं जो जुआमृत में होते ही है कुछ हारमोन्स करते हैं जो जुआमृत में होते हैं जब हम जुआमृत खड़ी फसल पर छिड़कते हैं जब हम जीवामृत खड़ी फसल पर छिड़कते हैं तब लू की स्थिति में लू की स्थिति में लू गर्म हवा की स्थिति में लू की स्थिति में गर्म हवा की स्थिति में अथवा पाले की स्थिति में पाला होता है ना पाला क्या बोलते हैं आप पाला बहुत ठंड पड़ती है तापमान नीचे गिरता है पाले की स्थिति में यह कोशिका है छेदों को बंद कर देती है छेदों को खिड़की को बंद कर देती है इससे हमारी फसल को झीरो बजट खेती में हमारी फसल को लू से नुकसान नहीं होता पाले से नुकसान नहीं होता पाले से नुकसान नहीं होता ये चमत्कार देखोगे आप ये चमत्कार देखोगे पड़ोसी का रासायनिक खेती है हमारी झीरो बजट खेती है लू में उसके पत्ते सुख रहे है, हमारे पत्ते सुख रहे हैं वो पाली से बर्बाद हो रही है हमारा पाली से नुकसान नहीं है ये चमत्कार आप देखो इसलिए जीवा छिड़कना ही पांचवा कारण लास्ट पांचवा कारण कभी कभी आपातकाल में कभी कभी आपातकाल में ये सब आपको किसानों को बताना है अभी आप टीचर बनने जा रहे हैं शिक्षक बनने जा रहे हैं आपातकाल में जब जमीन में पानी भर दिया जाता है जब भूमि के ऊपर पानी भर दिया जाता है जैसे आप कुंभ स्नान करते हो या बारिश का पानी संग्रहित होता है या बारिश का पानी संग्रहित होता है तब भूमि के जीवाणु मरते हैं प्राणवायु न मिलने से जीवाणु मर जाते हैं इससे भूमि से नाइट्रोजन मिलना बंद हो जाता है पत्तों को इससे भूमि से नाइट्रोजन मिलना बंद हो जाता है स्थिति में फसल पीली पड़ती है और नुकसान होता है अगर हम जीवामुत छिड़कते हैं अगर हम जीवामृत फसल पर छिड़कते हैं तो जीवामृत में तब जीवामृत में होने वाले तब जीवामृत में होने वाले एसेटो तो डायसोटॉपिकस बोर्ड में लिखा है बोर्ड में लिखा है एसेटो डाइजो ट्रॉपिकस एसेटो डायजो ट्रॉपिकस जैसे जीवाणु एसेटो डायजो ट्रॉपिकस जैसे जीवाणु जीवाम्बूत में से पत्तों पर फैल जाते हैं जीवामृत में से पत्तों पर फैल जाते हैं पत्तों पर फैल जाते हैं जीवामृत छेड़ते तब पत्तों पर फैल जाते हैं और हवा से सीधा नाइट्रोजन लेते हैं और ये जीवाणु हवा से सीधा नाइट्रोजन लेते हैं और पत्तों को उपलब्ध कराते हैं, सीधा हमारी फसल जिंद रहती है पीली नहीं पड़ती है खड़ी फसल पर जीवामृत छिड़कने से सारे लाभ हमें मिलते हैं। समझ में आ गए लाभ समझ में आ गए अब लिखे छिड़काव कैसे करें जीवाम्बु का पहला छिड़काव खड़ी फसल पर जीवाम्बु का पहला छिड़काव कोई भी हो कोई भी फसल गन्ना हो गेहूं हो चावल हो भात धान हो सब्जियां हो जवार हो मूंग हो उड़द हो कोई भी फसल मूंगफलि हो पहला छिड़काव बीज बोवाई अथवा रोपाई के एक महीने के उपरांत बीज बोआई अथवा रोपाई के एक महीने उपरांत पहला छिड़काव वन month after the seed sowing or transplanting बोआई बीज बोआई अथवा रोपाई के एक महीने उपरांत पहला छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर पानी मैं एकड़ में बताऊंगा बीघा में मत नहीं बताता बीघा में गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि कहा छह बीघे का एकड़ है कहा पांच बीघे का है कहीं ढाई बीघे का है कहीं पाउंड दो बीघे का है कहीं सवा बीघे का है आपस तो में झगड़ने लगते बीघे वाले तो एकड़ ठीक है हाँ प्रति एकड़ सौ लीटर पानी और तो पांच लीटर कपड़े से छाना हुआ जो 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत 100 लीटर पानी 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत तो कोई भी मसलो, कोई भी मसल दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन पश्चात पहले छिड़काव के 21 दिन के पश्चात दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन के तीन सप्ताह के पश्चात प्रति एकड़ 150 लीटर पानी प्रतिड़ एक 150 लीटर पानी और 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जो और 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जो अमृत पहले क्या करना है कपड़े से छान लेना है तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीन सप्ताह के बाद प्रति एकड़ 200 लीटर पानी प्रति एकड़ 200 लीटर पानी कपड़े से छाना हुआ 20 लीटर जीवामृत 20 लीटर आप दो जो अमृत हम बीस लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत आखिरी छिड़काव आखिरी छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते उस समय दाने दुग्ध अवस्था में होते हैं उस समय क्या बोलते हैं आप दुग्ध अवस्था को दुधावस्था दुणा। ही बोलते हैं। दाना दुणा। दबाने के बाद क्या मिलता है निकलता है बाहर दूध निकलता है अथवा फल फल लिया बाल्यावस्था में होते समय छोटी होती समय अथवा फल फ्रल, फल्ली छोटी समय, बाले वस्तामे। बाले वस्तामे होते समय बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में होते समय आखिरी छिड़काव प्रति एकड़ दो सौ लीटर पानी छह लीटर खट्टी छाछ खट्टी छाछ को क्या कहते हैं आप लस्सी खट्टी लस्सी छ लीटर खट्टी लस्सी गाय के दूध की भी चलेगी भैंस के दूध की भी चलेगी लेकिन गाय की सबसे परिणामकारक होती है तीन दिन की खट्टी तीन दिन की मैंने सुना है इस क्षेत्र में पौने दो लाख रुपए की भैंस लेने वाले भी लोग हैं तो दस हजार की गाय तो ले सकते हैं ले सकते हैं ना ठीक है ना सही सुनाया गलत सुना मैंने सही सुनाया ना ठीक है ठीक है ठीक है ये समाचार मुझे नया था मैं हिंदुस्तान में बता बताने वाला हूं कि यह समाचार है डेढ़ लाख पांच दो लाख की एक भैंस खरीदी करना एक समाचार है बीस लाख की एक भैंस छब्बीस लाख की कौन है वो पागल आंध्र प्रदेश का है मिलना पड़ेगा मिलना पड़ेगा उसका पता फोन नंबर दीजिए मुझे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जिनको भैंस बनना है वो भैंस का दूध पीजिए जिनको गाय बनना है वो गाय का दूध पीजिए ठीक है अब साथियों खट्टे में जीवामृत नहीं मिलाना है खट्टे लस्सी में जीवामृत नहीं मिलाना है मैंने कहा क्या नहीं कहा नहीं मिलाना केवल लस्सी केवल लस्सी और आपके पास लस्सी तो बहुत है घर घर में दही खाते हैं खाते हैं ना कोई सवाल नहीं और पंजाब में तो लस्सी की बाढ़ आती है इतनी बड़ी लस्सी पीते है रोज वो तो सरसों का साग आलू का क्या बोलते उसको पराठा और इतनी बड़ी लस्सी और एक दस देने के बाद ट्रैक्टर पर बैठ जाता है मिलेगी अच्छा अच्छा चलो इनने लाया है लस्सी ठीक है क्या तो तुर तुर तुर। हाँ सौ डिसंबल का एक एकड़ सौ डिसंबल का एक एकड़ चालीस बीघे का एक एकड़ एकड़ाई बीघे ढाई एकड़ का एक हेक्टर क्टर का एक एकड़ ठीक है अब पांच बीघे का एक एकड़ है तो पच्चीस डेमिल है ना एक बीघे का नहीं बीस डिसमिल बीस डिस तो ये बीघे के में झंझट में नहीं पड़ना चाहता तो बहुत झंझट होती है एकड़ तो सब सभी सब जगह ठीक है साथियों अभी क्या होता है ऐसी विपरीत स्थितियां बनती है कि ज्वामृत का उपयोग हम नहीं कर सकते एक तो खेत बहुत दूर होते हैं वहां पानी का व्यवस्था नहीं होती पानी उपलब्ध नहीं होता बारिश में हम धुलाई नहीं कर सकते वहां जाकर रास्ते खराब होते हैं बहुत सारी अड़चने आती है और हमारी मानसिकता कैसी है एक साल में जितना रासायनिक खाद चाहिए एक साल में एक ही बार घर में भर देते हैं और उसका साल भर उपयोग करते रहते हैं इस सारी परिस्थितियों को सामने रख रखकर आप लोगों की मानसिकता रखकर जीवामृत का विकल्प मैंने किसानों को दिया है वो विकल्प है घन जीवामृत कौन सा घन जीवामृत एक बात तैयार किया कि बारह महीने आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। कोई अड़चन नहीं इसका नाम है घन जीवामृत ये विकल्प है उतना असरदार है बानी खेती में तो इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि बयानिक खेती में हम घन जीवामृत घन जीवामृत क्या नाम लिखा क्या है घन जीवामृत इसके दो प्रकार है लिखिये तीन प्रकार है देखिए घनजीवामृत के तीन प्रकार है घनजीवामृत नंबर एक घनजीवामृत नंबर एक घनजीवामृत नंबर दो घंजु अमृत नंबर दो आखरी है गोबर गैस लरी घंजु अमृत गोबर गैस स्लरी घंजु अमृत गोबर गैस लरी घंजु अमृत गोबर गैस लरी से बना हुआ घंजू अमृत गोबर गैस के स्लरी से स्लरी को क्या कहते हैं घोल घोल से बना हुआ घन जीवामृत और नंबर तीन है है ना लिखिए नंबर एक घनजीवामृत नंबर एक कैसे तैयार करें आज शाम को 6 बजे छोड़ूंगा जिनको 5 बजे आना है अभी घर को फोन करे कि मैं 6 बजे के बाद आऊंगा मुझे घर में ले जो जाएगा वो पछताएगा जो रहेगा है ना हाँ अभी मैं बता देता हूं जो हाजिर वो वजीर जो गए हाजिर क्या बोलते उसको नहीं आपको मालूम है हाजीस वजीर गए हाजिर तो उसको गधा बोलते एक कहावत है एक कहावत कहा हिंदी की हाजिस वजीर नहीं तो क्या बोलते ठीक है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास अविषय बहुत बड़ा है ये समय एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सुबह एक घंटा आप गाँव आते हो मैं ठीक नौ बजे आता हूं दो चार लोग बैठे होते हैं जिनको कोई काम नहीं वो आकर बैठते हैं जिनको घर में सताया जाता है तो घर की कटकट -कट छोड़ने के लिए आकर बैठ जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए सुबह नौ बजे आना चाहिए और शाम को छह बजे छूटना चाहिए ठीक है ठीक है घने नंबर एक प्रति एकड़ 100 किलो गोबर लीजिए प्रति एकड़ 100 किलो गोबर आधा गाय का चलेगा आधा बैल का चलेगा लेकिन केवल बैल का नहीं आधा गाय का चलेगा आधा बैल का चलेगा लेकिन केवल बैल का नहीं आधा गाय का आधा यमदूत का चलेगा लेकिन केवल यमदूत का नहीं आधा गाय का चलेगा आधा भैंस का चलेगा लेकिन केवल भैंस का नहीं और उसका बिल्कुल नहीं किसका उसका हाँ उसका बिल्कुल नहीं ठीक है लिया 100 किलो गोबर लिए उसमें एक किलो गुड़ बारीक करके डाल दीजिए एक किलो गुड़ बारीक करके डाल दीजिए नहीं तो एक लीटर गन्ने का रस डाल दीजिए एक लीटर गन्ने का रस गुड़ है तो बहुत अच्छा है नहीं तो एक किलो मीठे फलों का गुदा नहीं तो एक किलो मीठे फलों का गुदा एक किलो मीठे फलों का गुदा एक किलो बेसन एक किलो बेसन बेसन के बारे में थोड़ा मैं तथ्य बताना चाहूंगा सबसे बढ़िया अगर कोई परिणाम देता है तो चना आरहर और उड़द का देता है चना आरहर और उड़द लोबिया सबसे बढ़िया परिणाम देता है उसके बाद बाकी आते हैं लेकिन सोयाबीन का नहीं और मूंगफल्ली का नहीं सोयाबीन का आटा नहीं और मूंगफली का बेसन नहीं क्यों ने उसमें तेल होता है क्या होता है तेल होता है और वो मिलाते है, तो जीवामृत के ऊपर तेल का क्या फैलता है स्तर फैलता है और तेल क्या करता है हवा को अंदर जाने नहीं देता तो प्राणवायु जीवाणु को मिलता नहीं बगैर प्राणवायु जीवाणु जिंदा रहती इसलिए डालना नहीं है मूगफली का और सोयाबीन का अभी अभी मैंने एक दिन मुझे बहुत फोन आए लोगों के बोले सर आज हमने टीवी पर एक कार्यक्रम देखा दूरदर्शन पर स्वामी जी के साथ कोई तो भी कृषि वैज्ञानिक बैठा है दिल्ली का अनुभव बोल रहा है कि जीवामुत्त में तेल डालिए खाने का अरे मतलब ये ये, ये कौन है पंडित नया आया दिल्ली में बैठा हुआ खुद को कृषि वैज्ञानिक कहता है कभी खेती की नहीं खेती मालूम नहीं खेती है नहीं और कृषि वैज्ञानिक बनकर बैठा है बोल रहा है कि तेल डाले लोग हंस रहे थे उसको लगभग 600 सौ कोना है मुझे लोगों को मालूम है कि जुवामुख्त में तेल नहीं डाला जाता खतरनाक है लेकिन वो व्यक्ति जो बोल रहे थे इसके लोग उसकी तरफ हंस रहे थे इमेज किसकी की किन की गई स्वामी जी की बिगड़ गई ऐसे लोग नहीं बिठाना चाहिए साथ में जो गुमराह करते किसानों को गलत संदेश देते हैं तो साथियों युवा मुल्क में तेल नहीं डालना है खतरनाक है खतरनाक है गलत बात नहीं बताना चाहिए तो मूंगफली नहीं चलेगी और सोयाबीन नहीं चलेगा ठीक है आ, क्या लिखा बिशन हाँ अब उसको फावड़े से मिलाइए उसमें गोमूत्र नहीं डालना है लिखे गोमूत्र नहीं डालना है उसकी आवश्यकता नहीं है गोमूत्र नहीं डालना है उसकी आवश्यकता नहीं है अब सब को फाउड़े से ठीक से मिला दीजिए फाउड़े से मिला दीजिए मिक्स करिए होता है दलन का आटा बाजरे का नहीं प्रोटीन चाहिए हमें नहीं मिलाना है दलन है आपके पास नहीं है तो बोना है मैं बाद में बताऊंगा कैसे बोना है दलहन का आटा ही लेना है हमें प्रोटीनस मटेरियल चाहिए कार्बोनस नहीं चाहिए तो मिलाना है ठीक से मिला दिया हाँ छाया में उसका डेढ़ लगा दीजिए छाया में ढेर लगा दीजिए मिलाने के बाद छाया में ढेर लगाइए नहीं कोई डालना नहीं नहीं वो बीजामु नहीं डालना है केवल पानी भी नहीं पानी भी नहीं क्योंकि वो गोबर गिलाई होता ही है ना सूखा है थो थो थो थो तो थोड़ा तो डाल सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं हां ढेर लगाना है अगर दिन का तापमान अगर दिन का तापमान 12 बारह के नीचे होता है अगर दिन का तापमान 12 बारह अवशतांश कि नीचे होता है ना लू ठंड हवा चलती है क्या बोलते शीतलहर चलती है शीतलहर चलती है।, है तो उसको गोनी से ढक दे गोनी गोनी बोरी बोरी बोलते है ना क्या बोलते हां बोरी से ढक दे बोरी से ढक दे अगर शीतलहर नहीं है तो ढोने की आवश्यकता नहीं। अगर शीतलहर नहीं है तो ढकने की आवश्यकता नहीं है उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए सूरज की रोशनी अथवा बारिश का पानी उस पर नहीं गिरना चाहिए स घंटे रखे 48 घंटे रखे हो 48 घंटे के बाद उसको धूप में सुखाइए पतला फैलाकर धूप में सुखाइए 48 घंटे के बाद पूरा सुखा दीजिए जो ढेले होते हैं ढेले क्या बोलते हैं आप एग्रीगेट्स हाँ ढेले को मोगरी से बारीक करें, पीटे उसको पिटाई बोलते क्या बोलते वो लकड़ी की क्या बोलते आप उसको मोगरी मोगी हाँ मोगरी का ऊपर किया आपने कभी कपड़े धोने में पीटने के लिए है ना पत्नी को पीटने के लिए भी होता है ना उत्तर प्रदेश में ठीक है ठीक हो हाँ, बारिक करें छलनी से छान ले वो बालू छानते उसको क्या कहते हैं बालू को छानते है क्या बोलते है उसको छन्ना छन्ना से छान ले छन्ना से छान ले और बोरी में भरकर भंडारण करें बोरी में भरकर भंडारण करे एक एकड़ के लिए काफी है भंडारण भूमि के सतह पर नहीं करना है भंडारण भूमि के सतह पर नहीं करना है लकड़ी के तिपाही पर रखना है घर के अंदर छया में अगर जमीन पर वक्त है तो क्या होता है वो नमी को सोख लेते हैं तो उसके फंगस आते हैं ये हो गया नंबर एक आप लिखिए घन जो नंबर दो दो में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं आप घन जुआमूत नंबर दो जुआ हम्म तो मिट्टी कहां से आ गई ढेला वो घनजा का ढेला मिट्टी का ढेला नहीं घन जुआमुद का ढेला आ? एक साल तक लिखिए इसका भंडारण एक साल तक कर सकते हैं यू कैन यूटिलाइज विद इन एंटाइर एक साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं जीवामृत ये जो है ना लिखी मत जीवामृत जो है शीतकाल में जब शीत लहर चलती है तो जीवामृत का किन्वन क्रिया ठहर जाती है है ना ज्यादा तापमान बढ़ता है 36 डिग्री के ऊपर तो भी प्रभावित होता है इसके लिए शीतकाल में क्या करना है शीत से उसको बचाना है लहर से क्या करना है बचाना है थोड़ा तो समय लगेगा समय लगेगा लिखिए नंबर दो घने जवाम्भूत नंबर दो घने जवाम्भूत नंबर दो प्रति एकड़ दो सौ किलो प्रति एकड़ दो सौ किलो धूप में सुखाया हुआ धूप में सुखाया हुआ और छन्नी से छाना हुआ धूप में सुखाया हुआ और छन्नी से छाना हुआ गोबर खा दले गोबर खाद को क्या कहते हैं आप गोबर खाद ही कहते ना गोबर खाद ले ओके? Okay. कितना किलो 200 किलो उसको फैला दे प्लास्टिक सीट पर नहीं तो सीमेंट कॉन्क्रीट पर नहीं तो देसी गाय के गोबर से लिपे हुए भूमि पर फैला दे थोड़ा फैला दे स्लाइटली स्प्रेड आउट ना hmm. उसके ऊपर 10 प्रतिशत जीवामृत छिड़के उसके ऊपर 10 प्रतिशत जीवामृत कितना होगा फिर 20 लीटर उसके ऊपर 20 लीटर जीवामृत छिड़के जितना गोबर का खाद है उसका 10 प्रतिशत जीवामृत लेना है 200 किलो है तो जीवामृत कितना 20 लीटर 100 किलो है तो 100 लीटर और एक हजार किलो है तो हुँ? कितना सौ लीटर लीटर, हाँ बाद में उसको मिलाइए फावड़े से मिलाइए जीवाम्बूत उसको मिला दीजिए फावड़े से हाथों से या फावड़े से जो भी है उपलब्ध साधन छाख है हा में छाया में रखे 48 घंटे रखे ढेर करके कर रख दे छाया में ढेर करे 48 घंटे रखे छाया में उसका ढेर लगा दे 48 घंटे रखे अगर शीत रहा है तो उसको क्या करे बोरी से ढक दे नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं अगर शीत रहा है नहीं तो जीवाणु में चले जाते हैं तो उसको रोकना है ठीक है अड़तालीस घंटे के बाद उसको सुखा ले धूप में फैलाकर अड़तालीस घंटे के बाद धूख में सुखा लेखा ले नहीं मरेंगे नहीं मरेंगे सुख्तावस्था में जाते हैं दाम में जाते हैं समाधि लेते हैं क्या हाँ बता दो तो, बताता तो मैं बताता तो, हूं बाद में बताता तो। हूं क्या करना है हाँ शीत ले तो ढकना है नहीं तो ढकने की आवश्यकता है नहीं अड़तालीस घंटे के बाद उसको फैला देना है पूरा सूखने के बाद क्या करना है उसके ढेले बारीक करना है अगर नए ढेले बनते हैं तो छाननी से छान लेना है और भंडारण करना है वही तरीका छन्नी से छानना है और भंडारण करना है अब सवाल यह आ गया है यहां कि कड़ी धूप में सुखाने से जीवाणु मरते हैं क्या जीवाणु मरते नहीं जीवाणु कोष धारण करते हैं सुप्तावस्था में जाते हैं गार्मेंट्स में जाते हैं समाधि लेते हैं क्या करते हैं समाधि लेते हैं और जिस समय अनुकूल स्थिति होती है वो समाधि भंग करते है काम में लग जाते ज्वालामुखी में भी जीवाणु देखे गए हैं ज्वालामुखी में कितना टेम्परेचर होता है उसमें भी जीवाणु देखे गए एक जीवाणु बयालीस करोड़ साल का दिखाई दिया है, जो अवशेषो में दिखाई दिया वैज्ञानिकों को समाधि अगर आप समाधि लेते हैं तो आप भी एक हजार साल जी सकते हैं, है ना तो समाधि यानी डॉमेंसी इनको मिलती है हो गया ये भी एक साल तक उपयोग कर सकते युवा तो नंबर दो भी एक साल तक उपयोग कर सकते करने के बाद तुरंत उसका उपयोग चालू कर सकते हैं एक साल तक उसकी भंडारण क्षमता है कभी भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं खबी रभी और जायश समझ में आया नंबर एक नंबर दो सबको आया हाँ अब गोबर गैस किसके पास है गोबर गैस वाले कौन है ठीक है लिखिए गोबर गैस की स्लरी नंबर तीन गणेश जवाब नंबर तीन गोबर गैस की स्लरी घोल जीवाम्बुत में नहीं डालना है गोबर गैस कीरी जीवामृत तैयार करने के लिए उपयोग में नहीं लाना है तरल जीवामृत जवल जीवामृत के लिए जीवामृत बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं करना है क्योंकि क्योंकि क्योंकि गोबर गैस लड़ी में क्योंकि गोबर गैस लवी में हवा के बगैर जीने वाले जुवाणु होते, होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया हवा के बगैर जीने वाले जीवाणु होते हैं अंग्रेजी में कहते हैं अन एरोबिक बैक्टीरिया ये जीवाणु सड़ाने की विधि करते हैं विघटन की नहीं ये जीवाणु सड़ाने की विधि करते हैं विघटन की नहीं जीवामृत बना बनाने के लिए हमें जीवामृत बनाने के लिए हमें हवा पर जीने वाले जीवाणु चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए हवा पर जीने वाले जीवाणु चाहिए इसलिए गोबर गैस लड़ी जीवामृत में उपयोग में नहीं लाना है जीवामृत में उपयोग नहीं ले लाना है लेकिन उसका घन जीवामृत हम तैयार कर सकते हैं देखिए घने जीवामूत कैसे तैयार करें लेकिन गर, गोबर गैस स्तरी का घने जीवामृत हम तैयार करेंगे प्रति एकड़ 50 किलो गोबर प्रति एकड़ 50 किलो गोबर और 50 किलो सुखी हुई घने जीव अमृत अपने सुखी हुई गोबर गैस लड़ी और 50 किलो सुखी हुई गोबर गैस लरी, लरी। ड्री सुखी हुई एक साथ मिलाना है उसमें एक किलो गुड़ डालना है एक किलो गुड़ बारीक करके अथवा एक किलो मीठे फलों का गोदा अथवा एक किलो मीठे फलों का गोदा और एक किलो बेसन एक किलो बेसन उसमें गोमूत्र नहीं मिलाना है गोमूत्र नहीं मिलाना है डोंट यूटिलाइज द गौमूत्रम गौमूत्र नहीं मिलाना है सब को मिलाइए से मिलाइए ठीक से हाँ तो छाया में 48 घंटे ढेर करें छया में 48 घंटे ढेर करें धूप बारिश से बचाए धूप और बारिश से बचाए 48 घंटे के बाद उसको धूप में सुखाइए वही तरीका 48 घंटे के बाद धूप में सुखाइए ढेले बारीक करिए छन्नी से छान ले भंडारण करिए एक साल तक उपयोग कर सकते हैं एक साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। एक साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। अब घने जीवामृत का उपयोग कैसे कर करना है बाद में बताऊंगा घने जीवामृत का उपयोग कैसे कर करना है बाद में बताऊंगा के आप में चर्चा चले थोड़ी है क्या नहीं भोजन के समय अब साथियों जीवामृत और घन जीवामृत इसके बारे में कोई सवाल कोई शंका क्योंकि बीज बोते समय हमें बोना पड़ता है कभी भी ड्रिलर से अस्सी ड्रिलर से अगर वो एग्रीगेट होते हैं तो नीचे गिरते नहीं बोने के लिए सुविधा होती है इसलिए या। हाँ एक सवाल बहुत अच्छा है देखिए बैठिए बैठी बैठिए आप देखिए जीवामूत छिड़पने का समय बहुत अच्छा सवाल किया ऐसे लोग लोकसभा में चाहिए हा बिल्कुल जब हवा का तापमान छत्तीस अंश शताउंश के नीचे होता है दिन का तापमान जब हवा का दिन का तापमान छत्तीस अंश छतांश के नीचे होता है इस स्थिति में दिन भर छिड़क सकते हैं दिन भर कभी भी एट एनी टाइम विद इन द डे टाइम दिन भर कभी भी छिड़क सकते हैं लेकिन तापमान अगर 36 के ऊपर बढ़ने लगता है लू चलती है लेकिन तापमान अगर 36 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है तो सुबह साढ़े के पहले सुबह साढ़े दस के पहले शाम साढ़े तीन के बाद छिड़कना है सुबह साढ़े दस के पहले और शाम साढ़े तीन के बाद छिड़कना है बीच में नहीं छिड़कना है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है सात हजार से लेकर बारह हजार फुट कैंडल तक जाती है त्यूरता इसलिए उस समय नहीं छिड़कना है क्या छिड़कते हो आप छिड़कना क्या है घनेकते हैं क्या क्या छिड़कते हैं हम जीवामुद्ध की बात चल रही है आपको भूख लगी है शायद ऐसा लगता है घने जीवा मुद्द कहां से आया बीच में भूख नहीं लगी तो ठीक है ठीक है ठीक है, है। देखिए कोई सवाल नहीं है और कोई सवाल हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है लिखिए जीवामृत अथवा घन जीवामृत जीवामृत अथवा घन जीवामृत भूमि में उपयोग करते समय भूमि में उपयोग करते समय उपयोग मालूम है ना भूमि में नमी की आवश्यकता होती है भूमि में नमी की आवश्यकता होती है अगर भूमि में पर्याप्त नमी होने की संभावना नहीं बनती है अगर भूमि में पर्याप्त नमी की संभावना नहीं बनती है इस विपरीत स्थिति में इस विपरीत स्थिति में शाम को उसका उपयोग करें शाम को उसका उपयोग करें ताकि ये घनज अमृत रात को ताकि ये घनज अमृत रात को हवा से नमी खींच ले कहां से नमी खींचेंगे हवा से और सवाल बड़े अच्छे सवाल है दोनों और सवाल? हम्म क्या ये बाद में बताएंगे वो वो सब्जी के बारे में बताएंगे अभी निर्मित में उपयोग में कैसे इसमें कोई सवाल है क्या बताइए कोई सवाल नहीं है सवाल नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है है ना Yeah. ये खाद नहीं है क्या है जाम जामुन नहीं जामन है हम हाँ। अभी, अभी आपका अर्जुन बन गया है अभी आपका क्या बन गया अर्जुन बन गया है मैं अर्जुन को भगाऊंगा बाद में भगाऊंगा इसके जवाब बाद में आएंगे कैसे कैसे कौन सी फसल में कैसे उपयोग करना है फसल के समय आ जाता है और कोई या हा खड़ी फसल में मैं बाद में बताऊंगा ना फसल में जब जाएंगे तब बताएंगे गंजू अमृत में बनाने के लिए करोगे हाँ नहीं अभी बाद में खोज के बाद मालूम पड़ा है उसकी भी आवश्यकता नहीं क्योंकि खोज निरंतर चलती है अनुसंधान निरंतर चलता है अभी भी चल रहा है अभी भी चौवन प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर हिंदुस्तान में अनुसंधान बंद नहीं होता जैसे जैसे नए निश्चय मिलते हैं किसानों को बताए जाते हैं तीन महीने में, में पूरा गोशाला लिया जाता है पूरे हिंदुस्तान से कोई तो आवश्यकता नहीं है शराब क्यों नहीं पीना है आवश्यकता नहीं है इसी तरह गोमूत्र से क्यों निकलना है क्योंकि आवश्यकता नहीं है सोलह तत्व तो दिमाग में से निकाल दीजिए ये जामन है ये खाद नहीं है दिमाग में से खाद निकाल दीजिए खाद की आवश्यकता नहीं है केवल जामन चाहिए। जामन ही है अनंत गुड़ी जीवाणु का जामन है अभी तक तो खाद कैसे नहीं गया आपके दिमाग में से मुझे तजुब लग रहा है शायद कोई एजेंट मिला है सुबह आपको कंपनी का हा ऐसा लगता है या। आई आई इधर आई इधर आई, आई, आई, आई अब ये सुबह ये मैंने दिखे दो चार यंटे यहां घूम रहे थे कल का जो विषय था भाइयों इस बात पे रहा था कि सब कुछ धरती में है धरती में से ही लेना है उसका क्या तरीका है वो सर बता रहे कोई चीज ऐसी संसार में है नहीं जंगल की एग्जांपल दी थी कि जंगल में कोई खाद नहीं डाली जाती कोई स्प्रे नहीं होता कुछ नहीं होता और हमारे फार्म के बिल्कुल पास में जंगल है हमने जंगल की मिट्टी पेड़ों के नीचे से डाल के देखी है उसके जैसी खाद ही कोई नहीं स्वयं धरती खाद पैदा कर रही है धरती में किसी सोना चांदी जितने आपके धातु कीमती से कीमती हैं कहाँ है से मिलते हैं आपको धरती से मिलते हैं धरती में किसी तत्व की कोई कमी नहीं जिस वक्त हमारे बच्चे नंगे दड़ंगे धरती पे खेलते थे उस वक्त के बच्चे की तंदुरुस्ती और आज जो बच्चे पैदा बाद में होते हैं उनको कच्ची पजामी पहले पहना दी जाती है खेलना बंद कर दिया जाता है उनकी तंदुरुस्ती में क्या कोई अंतर नहीं है, है न तो कल का विषय ये रहा था सारा दिन सर ने यही बताया था कि धरती में कोई तत् ऐसा नहीं जो नहीं है उसके लिए ये जीव अमृत जो है ये जामन है ये उसको पैदा कर उसी से कट्टर करके देगा आप जब आप करेंगे तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे आप सुनिए मैं आपने देखा होगा मैं लिख कुछ नहीं रहा मगर भगवान ने यादश्त ऐसी दे रखी है कि लिखने में जो लग जाते हैं ये कम सुन पाते हैं एक एट ए टाइम एक ही काम हो सकता है जहाँ सुनना लिखना नहीं इसीलिए लिखने के लिए पत्नी को लाना चाहिए <laughs> आप लिखते वक्त जब सर बोल देते हैं तो उसके बाद लिखा करिए और आप लिखते भी जाते हैं और सर की बात भी सुनते जाते हैं उसमें थोड़ा मुझे डाउट है जब आप एक बात को पूरे ध्यान से लगन से मैं आपको एक, एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक लड़की एक पत्नी अपने पति के लिए बहुत अच्छा भोजन बना के बनाते बनाते थोड़ी लेट हो गई और जब वो हाल ही के हाल चलाने वाले के लिए लेके चली तो उसको ये फिक्र हो गया कि मेरा पति बढ़े मुझसे नाराज होगा मैं बहुत लेट हो गई वो जा रही है और एक हमारे सुगड़ जहां तक कोई गुरबाणी पढ़ रहे जहां कोई नमाज पढ़ रहे ऐसे बुजुर्ग उनके वो सामने को निकल गई और वो बड़े गर्म हो गए आपको मालूम नहीं मैं भक्ति में मग्न बैठा था आपने मेरी भक्ति तोड़ दी उसने कहा कमाल होगी मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरा भोजन लेट हो गया मेरे पति का और वो मुझे ये कहेगा वो कहेगा मैंने तो आपको देखा ही नहीं आपने मुझे कैसे देख लिया आप भक्ति में मग्न थे आप निवाज पढ़ रहे थे तो आपने मुझे कैसे देख लिया मुझे इस बात की और उसने लड़की ने रोना शुरू कर दिया मतलब यह है कि जो भी बात आप बड़े प्यार से लगन से सुनेंगे वो आपके चित में से कभी नहीं निकलेगी और जिसको दो चित्ती से सुनेगी वो कभी बैठेगी नहीं और करने की भावना जो है हमारे यहां एक कर्नल लाल सिंह यूपी में गए थे रामपुर जिला में कर्नल थे आर्मी में उन्होंने देखा नवाब रामपुर ज़मीनें बांट रहा है जमींदारे टूटने लगे थे उस वक्त हमारे इस कॉलेज के जो आपके मेरे प्रधानाचार्य है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं कल मिले थे मुझे जहाँ कुछ प्रोफेसर हैं कल मुझे मिले थे उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने पंजाब गए उन्होंने कहा चलो भाई जुपी चलो जमीने खरीद लो और जुपी अपने रिश्तेदारों को लेके आया सबसे बात करी उसने कहा जो थोड़ी खरीदेगा वो ही पछताएगा जो ज़्यादा खरीदेगा वो भी पछताएगा जो नहीं खरीदेगा वो भी पछताएगा तो रिश्तेदारों ने और सजड़ों ने पूछा जी ये क्या सभी पछताएंगे तो इसका मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसने कहा जो नहीं खरीदेगा वो तो पछताएगा उस वक्त मौका था मैंने नहीं ली जो थोड़ी खरीदेगा उसको पछतावा होगा कि मैंने ज़्यादा लेनी चाहिए थी मेरे को कम मैंने खरीदी और जो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा वो भी पछताएगा कि मैं तो उस वक्त तो कौड़ियों में मिल रही थी मैं ज़्यादा ले लेता और ऐसा समझ लो आपके सामने बहुत भाग्यशाली हैं आप इस गांव के नगर निवासी आपने बहुत बड़ी सेवा इलाके की भी की है जो सारे यहाँ बैठे हैं इस धरती पर जो इसको अपनाएगा वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा जो नहीं अपनाएगा वो पछताएगा मैं इतना ही दो शब्द कह के माफी मांगता हूँ जय हिंद जो करेगा वह स्वर्ग में जाएगा वो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा आपको कौन सा चाहिए अगली बार जो कार्यशाला होगी उसमें जो पत्नी समेत आएगा उसको प्रवेश मिलेगा पत्नी के बगैर आएगा उसको प्रवेश नहीं मिलेगा डुप्लीकेट नहीं लाना है असली लाना है ताकि वो लिखे आप सुने नहीं तो वो सुने आप लिखे तो तो महिला के साथ आते हैं। अब महिला अगर अकेली महिला आती है तो लिखेगा कौन तो पुरुष को लाना है नहीं नहीं? और जिसको नहीं है वो तो सवाल लेने तो साथियों ठीक है मजे की बात छोड़ दीजिए एक कृषि वैज्ञानिक बीजोपचार की बात करते हैं विशोधन की महंगा महंगा बाविशीन का उपयोग बताते हैं लिखिए मत बाविशीन बहुत महंगा है गलत भी है गलत भी है ये गुमराह करते किसानों को कृषि वैज्ञानिक बाविस ऐसा फंगी साइड है जो दोनों फंगस को खत्म करता है को राक्षस को भी खत्म करता है और सज्जन को भी खत्म करता है अच्छे दोस्त को भी खत्म करता है जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फल पेड़ सूखने लगता है लगता है ना अपने आप आप देखोगे जड़ गल रही है यह जड़ गलाने का काम एक राक्षस फंगस करता है जिसका नाम है फाइटोथोरा थोरा ये मां खतरनाक है फाइटोथोरा महा खतरनाक जड़ें गला देता है लेकिन ईश्वर ने उसको अमर पट्टा नहीं दिया फाइटोथोरा का कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण करने के लिए एक दूसरा फंगस भेजा जो हमारा मित्र फंगस है ट्राइकोडरमा ये ट्राइकोडरमा फाइटोथोरा का नियंत्रण करता है दोनों एक ही परिवार के फाइटोम परिवार के एक ही परिवार के इसका मतलब है जब आप बाविस्टिन का उपयोग करते हैं तो राक्षस भी मरता है और हमारा मित्र भी मित्र है एक खतरनाक संदेश जाता है किसानों के पास हमें कोई दवा खरीदना नहीं जीरो बजट है गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर नहीं शहर का पैसा गांव में हमारे दो नारे होंगे इस आंदोलन के गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा बल्कि शहर का पैसा गांव में आएगा देश का पैसा देश में देश का पैसा विदेश नहीं जाएगा विदेश का पैसा देश में तब कहीं भारत महासत्ता बनेगा राजनेताओं के भाषण से नहीं बनेगा ख्याल में रखें तो साथियों बावीस दिन का विकल्प मैं दे रहा हूं विश्वधन के लिए विजयामृत बीजामूत बीज अमृत बीज शोधन के लिए शोधन बोलते हैं ना आप क्या बोलते हैं बीज शोधन के लिए आप लिखते लिखते थक गए क्या नहीं, नहीं थक सारी आयु का लिखना आज ही हो रहा है तीन दिन में कभी लिखा है इतना इतना लिखा है नहीं अभी पढ़ाई के बाद पढ़ाई के बाद इतना नहीं लिखा ना ये उंगलिया दुख रही है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, है लिखिए 100 किलो बीजों को शोधन करने के लिए 100 किलो बीज शोधन करने के लिए 20 लीटर पानी लीजिए 20 लीटर ऑफ द वाटर 20 लीटर पानी लीजिए उसमें पांच लीटर देशी गाय का ही गोमूत्र है भैंस का नहीं चलेगा किसी का नहीं चलेगा देशी गाय का ही गोमूत्र पांच लीटर <coughs> उसमें पांच किलो देशी गाय का ताजा गोबर चालिए डालिए कवंग ताजा गोबर देशी गाय का ही भैंस का नहीं चलेगा बैल का नहीं चलेगा पांच किलो देशी गाय का गोबर डाल दीजिए 50 ग्राम चूना डालिए खाने का खाने का चूना 50 ग्राम जीरो बजट है चूना डालना है लेकिन खरीदना नहीं है क्या करना है चूना डालना जरूर है लेकिन खरीदना नहीं है। तो क्या करना है हमारे खेतों में सफेद कलर के छोटे छोटे चूने के पत्थर होते होते हैं ना नहीं मैं जहां होते हैं उनको लिख नहीं दीजिए मुझे मालूम है आपके यहाँ नहीं है उसको इकट्ठा करिए उसकी पाउडर बनाइए डालिए जहां ये चूने के पत्थर नहीं है उनके गांव के अड़ोस पड़ोस में नदी नाले तो होते हैं होते हैं नदी नालों में सीप होते हैं शंख होते हैं होते हैं उनको इकट्ठा करिए उसको बारीक करिए पचास ग्राम पाउडर डाल दीजिए काम हो जाएगा ये तो है आपके गांव में कुआं कुछ नदी नाले तो हो गए नहीं ये तो चूना लाइए चूना खरीदे उसको चूना मत लगाइए पैसे दे चुना लाइए है ना हचास ग्राम चूना हो तो उसमें पचास ग्राम खेत के मेड़ की मिट्टी अथवा जंगल की मिट्टी पचास ग्राम खेत के मेड़ की मिट्टी अथवा जंगल की मिट्टी ये मिट्टी क्यों डालना है थोड़ा देखिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड हमारे जंगल और मेढ खेतों के ये अनंत करोट सूक्ष्म जीवाणु की सारी प्रजातियों के जिन बैंक है कोषागार है न जाने कितने लाख करोड़ सालों से जीवाणु की सारी प्रजातियां पलते आ रही है जब हम खेत के मेड़ की खेत के मेड़ मालूम है ना बाउंड्री को क्या कहते हैं मेढ अथवा जंगल की एक मुठ्ठी मिट्टी लेते हैं तो सारी जीवाणु की प्रजातियां लेते हैं में डालते हैं उनका गुणन होता है और सारी प्रजातिया बीज के माध्यम से भूमि में जाती है इसके जैविक विविधता बढ़ती है बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है हम भूमि में जीवाणु की जितनी विविधता बढ़ाओगे उतने ज्यादा रिजल्ट हमें मिलते हैं उतनी ज्यादा उपज मिलती है जैव विविधता बढ़ाने के लिए क्या करना है ये मिट्टी डालना है लेकिन सही मिट्टी कौन सी होती है मैं बताऊंगा सगी माँ एक होती है दो होती है नक्की? दोनों ही होती ठीक सगी माँ एक हाँ ये बोल रहे कि एक ही है ठीक है मानते हम सगी माँ एक ही होती है दूसरी कौन सी होती है सौतीली होती है ना दूसरी कौन सी होती है सौतीली सगी माँ को बेटा लात मारता है तभी तभी बड़े प्यास से खिलाती है सगी माँ सौती मां को लात मारकर दिखाइए गला घोटती है कौन सी माँ चाहिए सगी मां चाहिए सौतीली मां नहीं चाहिए सगी माँ मा? मा कौन होती है कहा होती है जड़ों के पास सगी माँ कमाती है जरो के पास और सौतीली मां को लेबोरेटरी में प्रयोगशाला तो में ये सरकारी लोग ये जो पाकिट बेचते हैं आपको का बायो फर्टिलाइजर का लेबोरेटरी में त्याग कहुआ ये सगी माँ नहीं है कौन सी है सौतीली माँ है हमें सौतीली मां नहीं चाहिए नहीं चाहिए सगी माँ होती है? जड़ों को चिपक कर जो दूध पिलाती है जड़ों को दूध पिलाती है इसका मतलब है अगर आपको गन्ना लेना है जहां जीरो बजर खेती से गन्ना खड़ा है रासायनिक में कोई जीवाणु तैयार नहीं होता खत्म होते झीरो बजर खेती में जहां गन्ना खड़ा है गन्ने के जड़ों को लगी हुई मिट्टी निकालिए वो मुठ्ठी में डालिए वो है सगीमा वो है सगीमा अगर गेहूं बोना है गेहूं के जड़ों को लगी हुई मिट्टी एक मुठ्ठी लेकर रखिए अपने मटके में और जब समय आएगा वो डालिए क्या होगा सगीमा मिल जाएगी धान है धान के जड़ों को लगी हुई मिट्टी डाल दीजिए सगीमा हो गई बाजार से कोई भी खरीदना नहीं लेकिन जो लोग सगी माँ नहीं निकाल सकते खेतों में से तो ठीक है मेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी नहीं तो जंगल की मिट्टी हो गए अब उसको घोलिए लकड़ी से घोलिए लकड़ी से घोलिए ठीक से सव्य गति घड़ी के कांटे घूमते उस दिशा में क्लॉकवाइज घोल बोरी से ढके बोरी से ढके रात भर रखे रात भर रखे और दूसरे दिन विशोधन करे दूसरे दिन विष शोधन करे जो फसले ग्रामीणी परिवार की है जो फसले ग्रामीणी परिवार यानी एक दला एक दल फसले उनको बीजों को संस्कार कैसे करना है लिखिए जो फसल ग्रामीणी परिवार से संबंधित है अथवा एक कदल है वो सभी फसलें के बीच को कैसे संस्कार करना है लिखिए कौन कौन सी फसलें लिखी कन कौन सी फ है लिखी गन्ना आप गन्ना बोलते कि कनक बोलते ए, गन्ना बोलते कि ईख बोलते गन्ना ही बोलते पूर्वांचल में ईख बोलते हैं ईख बोलते है ठीक है ठीक है हाँ गन्ना धान गेहूं मक्का जवार बाजरा रागी रागी रागी मालूम है नहीं, ये कैसे मालूम होगा विकसित राज्य है ना रागी नवनी नवनी कोदो नवनी नवनी कोदो कोदो कुटकी कुटकी सावा भगर ये सारे मिलेट्स है दीज आर द मिलेट्स सीरियल्स एंड मिडल्स ये बारीक दाना होता है बारीक दाना होता है बहुत ही पौष्टिक है रागी की रोटी जो खाएगा उसको बीमारी नहीं आएगी 100 किलो का बोझा फेंक देगा इतनी ताकत आ जाएगी रागी हमारी फसल है इनानी हमारी फसल है कोदो कुटकी हमारी फसल है आपके नानी को मालूम था आपको मालूम नहीं आपके पूरे उत्तर भारत में ये होता था जवाबी थी जवा थी था सभी थे ये भी थे आपके नानी के पास थे आपके नहीं नानी की नानी उसको पूछिए। नानी के नानी को फोन लगाइए वो होता है कि होता है होता है हम भेज देंगे आपको हम बीज देंगे बच्चों को खिलाइए बच्चे बलवान हो जाएंगे प्रेगनेंट माता को खिलाइए गर्भावासी बहुत बढ़िया बच्चा पैदा होगा और उस, आ, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा बूढ़े को खिलाए जवान हो जाएगा यहां बैठे हुए छोड़कर तो साथियों हम बीज आपको देंगे बीज हमने कलेक्ट किए हैं फैला रहे हैं हम पुनः आप लाना है दोबारा लाना है गेहूं में कुछ नहीं है और चावल में कुछ नहीं है ख्याल में रखिए गेहूं में कुछ नहीं है और चावल में कुछ भी नहीं है खराब पोषण है इनमें। जो अच्छा है वो खाते नहीं आप जिसमें कुछ नहीं वो खाते ये तो ठीक है जवाब ठीक है गेहूं खाते हैं ठीक है, है। लेकिन पॉपुलर भी खा रहे हैं गन्ना भी खा रहे हैं बहुत अलग है लिखिए क्या लिखा ये हाँ। इनको लिखे इनको एक कदल घास वर्गीय फसले कहते हैं इनको एक कदल एक कदल घास वर्गीय फसले कहते हैं देशी जिनके पांच होते हैं तलवार जैसे जिनके पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं त्रू नू न धान्य हो गया okay. सभी तिलहन सभी प्रकार के तिलहन तिलहन तिलन को क्या बोलते हैं तिल नहीं बोलते हैं। जैसे अलसी है सूरजमुखी है कपास की सरखी है तिल है सरसों है कुसुम है मूंगफल्ली छोड़कर सोयाबीन छोड़कर ठीक है ना हाँ लिखे, इन में से जो फसल आप लेना चाहते हैं। इन में से जो फसल लेना चाहते हैं उस फसल के बीज प्लास्टिक के शीट पर अथवा सिमेंट कॉन्क्रीट के फर्श पर बीज प्लास्टिक की सीट पर अथवा सीमेंट कॉन्क्रीट के फर्श पर अथवा गोबर से लिपे हुए भूमि पर अथवा गोबर से लिपे हुए भूमि पर फैला दे थोड़े फैला दे थोड़े फैला दे, थोड़े फैला दे उस पर अंदाज से बीजामूत छिड़के अंदाज से उस पर अंदाज से बीजामूत छिड़के अंदाज आ जाता है हम मन को कमांड देंगे तो बिल्कुल उतना ही जीवामृत छिड़केगा डालेगा उतना ही हाथ हमारा जितना चाहे आवश्यक है मन को आदेश देना बहुत आवश्यक है तो अंदाज से जवाब छिड़के ये अंदाज कैसा होता है मालूम है क्या हमारे घर में हमारी माता है खाना पकाती है 10 लोगों का खाना आए तो नमक माप कर डालती है क्या अंदाज से डालती है बीच में 50 लोग आए तो अंदाज से डालती हूँ आपको है कि नहीं डालते, बिल्कुल थोड़ा भी कम नहीं ज्यादा होता होता है क्या थोड़ा भी नहीं होता परंपरा तो का बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मन को आदेश दो बिल्कुल नहीं ठीक है ना ये अंदाज आ जाता है एक मन को बताइए आदेश दीजिए कि बीस किलो है बीस किलो को जितना चाहिए उतना छिड़क आप बंद करिए उतना ही छिड़केगा बिल्कुल कमांड हां अगर आप पाप नहीं करते तो अगर आप पाप नहीं करते तो यहां बैठा हुआ कोई पाप नहीं करता मुझे मालूम है ना तो उसको हाथों से गोलिए हाथों से गोलिए हाथों से गोलिये जामूत को बीजोसो बीजों को हाथों से घोलिए रब दीट बाय बोथ एंड थोड़ा ज्यादा भी हुआ तो चलेगा कम भी हुआ तो चलेगा केवल कोटिंग लगाना है और छाया में सुखाइए एक घंटे में सूख जाता है छाया में सुखाइए और बोइए छया में सुखाइए और बोइ ठीक है ये ठीक है? है समझ में आ गया हा अब लिखे दलन के बीच तो तो है ये ब्रह्मांड गति है इस गति से घुमाने से सकारात्मक ताकते ऊर्जा पैदा होती है पॉजिटिव फोर्सेस कहते हैं निगेटिव फोर्सेस अपसवे गति से होती है ये ब्रह्मांड पूरा इसी गति से घूम रहा है मंदिर में प्रदक्षिणा कैसे करते हैं दाएं, शादी में फिरे लिए थे ना आपने कैसे लेते हैं, ऐसे लेते वही दिशा ठीक है हाँ। बीस लीटर बीस, बीस किलो नहीं बीस लीटर पानी हाँ पचास अरे भाई आप आपको तो गड़बड़ करोगे प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष आपको बनाया तो बस <laughs> हाँ जो तो तो है ृतो को लगाना है, जो को है। मैंने जो बताया था आप समाधि में थे क्या ऐसा लगता है नहीं इनका देय यहाँ था और मन गांव में चला गया था ठीक हाँ। है मैं क्या करता हूं पहले बताता हूं बाद में समझाता भी है ना आप लिखते हैं मैं समझाता भी हूं समय की पाबंदी है दोनों एक साथ नहीं होता ठीक है हाँ अब दलहन के बीज मूंग उड़त मूंग उड़त लोबिया लोबिया बोलते क्या बड़बड़ी बोलते चना मसूर अरर चना मसूर अरर राजमा बीस सेम कौन कौन से डलन मटर हाँ मटर बहुत पॉपुलर इधर मटर और सोयाबीन नहीं मैंने बोला ना सोयाबीन नहीं और मूंगफली नहीं मैं बाद में बताऊंगा उसके लिए ठीक है ना हाँ लिखे इन में से कोई फसल जो चुनी है वो ले बीज ले इन में से चुने हुए फसल के बीज ले इन में से चुने हुए फसल के बीज ले थोड़े फैला दे थोड़े फैला दे अंदाज से बीजामूत छिड़के बीजों पर बीजों पर अंदाज से बीजामू छिड़के वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है लिखिए हाथों से मत मलिए हाथों से मत घोलिए मिलिए मलिए हाँ डोंट रब द सीड बाय बोथ हैंड्स हाथों से मलना नहीं है क्यों नहीं क्योंकि छिलका बहुत पतला होता है निकल जाता है अंकुर होता नहीं हाँ दोनों हाथों की उंगलियां फैला दे दोनों हाथों की उंगलियां फैला दे स्प्रिड ऑफ द फिंगर्स दोनों हाथों की उंगलियां फैला दे और उंगलियों से धीरे से नीचे ऊपर करें उंगलियों से धीरे से नीचे ऊपर करें है ना छाया में सुखाइए और बोइए छाये में सुखाइए और बोइए ठीक है अब ये मूंगफली का छिलका इतना पतला होता है सबसे पतला है ना हमने उंगली भी लगाई तो निकल जाता है इतना पतला होता है नमी मिलने के बाद तुरंत निकल जाता है सोयाबीन में इस होता है नमी मिलने के बाद तुरंत छिलका निकल जाता है इसके लिए उसके लिए अलग है लिखिए सोयाबीन और मूंगफली के दाने सोयाबीन और मूंगफली के बीज सोयाबीन और मूंगफली के बीज जितने बीज है उसका दस प्रतिशत जितनी मात्रा बीजों की है उसका 10 प्रतिशत घनजाम 10 प्रतिशत घन जीवामृत बीजों के साथ उंगलियों से हल्के से मिलाइए उंगलियों के द्वारा बीजों को धीरे से मिलाइए उंगलियों के माध्यम से नीचे ऊपर करिए और बोलिए संस्कार हो जाएगा शोधन हो जाएगा अब लिखे सब्जियों के बीच सब्जियों के बीच से पाकिट लाने के बाद सब्जी का बीज का पाकिट लाने के बाद पे से बीज निकाले अच्छे पानी से पहले धोले उसको पाप लगाए अच्छे पानी से पहले धोले उसको क्या लगाया जर लगाया हुआ है, है ना बाद में विज्ञान से संस्कार करें हाथों से छाय में सुखाई और लगाइए नर्सरी में पौधशाला में लगा दीजिए के रोपाई के पहले धान हो अथवा सब्जियां रोपाई के पहले धान हो या सब्जियां धान हो या सब्जियां रोपाई के पहले पौधशाला से पौधे उखाड़ने के पश्चात पौधशाला से पौधे उखाड़ने के पश्चात पौधों की जड़े बीजामृत में डुबोए और रोपाई करें पौधों की जड़े बीजामृत में डुबोए और रोपाई करें रूट ऑफ द सिल्डिंग्स इन द बीजामूतम देन ट्रांसप्लांट बीजामूत में डूबो और रोपाई करे अभी तो गन्ना आया नहीं कहा अभी तक नहीं गन्ने की राह दिख रहे ना ठीक है गन्ने के बीच हाँ अब लिखेंगे बहुत अच्छे लिख लेंगे गन्ने के बीच प्रति क्विंटल 40 रुपए दाम घट घटने से प्रति क्विंटल 40 रुपए दाम घटने से कोई लगाएगा नहीं हा गन्ने के बीच हल्दी के कंद हल्दी अदरक के राजोम्स कंध केले के कंध आलू क्या कह लिया गन्ने के बीज एक तो गन्ने के लिए नहीं तो हल्दी के नहीं तो अदरक के नहीं तो केले के नहीं तो आलू है ना एक बांस के टोकरे में ले जो फसल लेना चाहते उसके बीच इनमें से इनमें से जो फसल आप लेना चाहते उनके बीज बांस के टोकरे में ले टोकरे बोलते हैं ना क्या बोलते बांस के टोकरे में ले बीजो समेत टोकरा बीजा में डुबोए बीजो समेत टोकरा बीजोमृत में डुबोना है सीधा कुछ सेकंड रखना है और निकालकर लगा देना है निकाल कर लगा देना है फल पेड़ों के बीच फल पेड़ों के बीच उनको भी बीजा मृत का हाथों से संस्कार करें, छाया में लगा सुखाय लगाइए के बीच को सुखाना। कहा को, कोई आवश्यकता नहीं डुबोना लगाना डुबोना लगाना ही है ना डालना ही है ना मिट्टी, मिट्टी दबा देना है क्या भाई? तो आखिर में मिट्टी में जाएगा ना हमको भी जाना है ठीक है हाँ आ, कटिंग कटिंग मैंने क्या बोलते उसको कलम कलम गुलाब सहजन रतालु रतालु भी बोलते ना क्या बोलते हैं वो कटिंग लगाते हैं रतालु पान की बेल बेल पान की बेल काली मिर्च के बेल टुकड़े जो भी स्टिक मटेरियल है जो भी स्टिक मटेरियल है ये आपका ग्रेप को क्या बोलते हैं अंगूर है अंगूर की बेल है ना जितनी भी कटिंग है सभी हाँ पापलर ये पापलर कहा गया भी? अभी अभी तो तक क्यों नहीं आया हाँ पापलर गन्ना पापलर ज्यादा बार बोलना पड़ता है पापलर है ना देखिये इनको बांस के टोकरे में ले इनको बास के टोकरे में ले जामूत में डुबोए और लगाए बीजामूत में डुबोए और लगाए लगाने की विधि समझ में आ गई अभी क्यों लगाना है जरा मैं समझा के देता हूं बोर्ड पर देखिए थोड़ा मुझे मालूम है चूहे दौड़ रहे हैं पेट में गोपाल जी के पेट में ज्यादा दौड़ रहे हैं आकर बैठे हैं वहां ये भी मुझे मालूम है हाँ गोपाल जी बोल रहे है कि शाम को ही मिलेगा अभी खाना नहीं मिलेगा ये भी अच्छी बात हुई समय की हमें फुर्सत मिली ठीक है ये बीज है ये बीजों की सत है क्या होता है अकाली बादल आते हैं अकाली बोलते हैं ना क्या बोलते हैं? बारिश समाप्ति के बाद जो आती है उसको क्या कहते हैं अकाली बादल आते हैं बादल के साथ हवा बहकर आती है उस हवा में बीमारी पैदा करने वाले राक्षस फपुंद के बीजांड भी बहकर आते हैं बीमारी पैदा करने वाले राक्षस जो फपुंद होते फंगस होते उनके बीजांड भी बहकर आते हैं बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु बैक्टीरिया वो भी बहकर आते हैं उनकी कोशिकाएं। और नमी होने के कारण बीजों के सतह पर चिपक जाते हैं यह खतरनाक राक्षस है ये बीमारी पैदा करते हैं अगर आप बीजों का शोधन नहीं करते एज इट इज जैसे बीज है वैसी भूमि में डालते तो भूमि में ये जाते हैं बीजों के साथ नमी मिलने के बाद अपनी संख्या बढ़ाते हैं और बाद में क्या होता है कि जड़ों के में घुस जाते हैं जड़ों में घुस जाते है अंजड़ों में से पूरे शरीर में फैल जाते बाद में आपको मालूम पड़ता है कि पत्तों पर एक काला पीला छोटा धब्बा है है ना आगे और धब्बे हैं, धब्बे का आकार बढ़ रहा है पत्ता पीला पड़ रहा है और सुखर नीचे गए बीमारी उस इसके लिए ये जो फंगस है फंगस को क्या कहते आप हा रास राक्षसू फर इनको मारने के लिए फंगिसाइड चाहिए अं दे गाय का गोबर क्या है बढ़िया फंगिसाइड ये जो जीवाणु आते हैं कीटाणु बैक्टीरिया को नियंत्रण करने के लिए बैक्टीरिया रोधक हमने क्या लिया गोमूत्र लिया गोमूत्र इज द बेस्ट एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल डिवाइस बहुत ही बढ़िया चंटरोधक है इसका मतलब है जब हम बीजामूत का संस्कार करते हैं तो इनको क्या करते हैं हम खत्म करते हैं बीजों का शुद्धिकरण करते हैं और भूमि में बीज डालने के बाद आपको बहुत बढ़िया फसल मिलती है कभी कभी आपको मालूम होगा कि मूंग खुली बोते हैं चना बोते हैं बोते हैं ना और एक महीने के बाद खेत में जाकर देखिए कुछ पौधे सूख रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, होता है ना ये क्यों रहा है क्योंकि जड़ों के पास राक्षस जीवाणु होते हैं जैसे फ्यूजेरियम होता है सोडोमोनास होते हैं ये जड़ों को गला देते जिससे पौधा गिर जाता है लेकिन जब आप बीजाम का संस्कार करते हैं तो इन जीवाणों को नष्ट करने वाले हमारे मित्र जीवाण भूमि में जाते हैं और उनका कंट्रोल करता है जीरो बजट में आपको एक भी पौधा मरा हुआ नहीं दिखाई देगा एक भी नहीं चैलेंज भूमि का शुद्धिकरण बीजों का शुद्धिकरण इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको बीज संस्कार करें विशोधन करें दूसरी बात क्या होता है कि आप बीज का पैकेट खरीदते हैं थैली खरीदते हैं उस पर लिखा होता है पचपन प्रतिशत अंकुरन क्षमता लिखा होता है ना क्या लिखा होता है पचपन प्रतिशत अंकुरन क्षमता क्यों भाई पचपन क्यों नब्बे क्यों नहीं इसका कारण है इसका कारण यह है कि बीजों के अंदर ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं बीजों के अंदर ऐसे कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं जिनको बोलते हैं अंकुरण को रोकने वाले तत्व एंटी जर्मिनेटिंग अपला टॉक्सिंस एंटी जर्मिनेटिंग अपला टॉक्सिंस तत्व अंकुरन को रोकते आपको पचपन 60 के ऊपर अंकुरन मिलता नहीं लेकिन बीजामृत आप संस्कार करने के बाद ये जो अफ्लाटॉक्सिस है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं निष्क्रिय बन जाते है आपको 90 के ऊपर अंकुर मिलती है नब्बे परसेंट के ऊपर अंकुरजाम का संस्कार बहुत ही आवश्यक है मृत तैयार करने के लिए हमें कुछ भी खरीद कर नहीं डाला एं? डाला है क्या घने जीवामृत तैयार करने के लिए हमें कुछ भी खरीद कर नहीं डाला जीवामृत तैयार करने के लिए आपके पास गन्ना है अगर गुड़ नहीं है तो 10 किलो गन्ने के टुकड़े डाल दिए काम हो जाएगा का गन्ना गुड़ लगाने की आवश्यकता लेकिन अभी से आप उसकी शुरुआत करें दो चार पपीता के पेड़ लगाइए चीकू लगाइए हमारे घर के पास अथवा खेत में तो क्या होगा मीठे फलों का गुदा हमारे घर में मिल जाएगा और घर को खाने के लिए फल भी मिल जाएंगे तो साथियों इस तरह आप इसका नियोजन करें इसमें हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला है पूरा जीरो बजट है समझ में आ गया विषय तो हाँ तो तो लिखे बीजामृत 48 घंटे के अंदर प्रयोग करना चाहिए बीजामृत का प्रयोग तय होने के बाद 48 घंटे के अंदर उपयोग होना चाहिए अड़तालीस घंटे के पश्चात नहीं ठीक है एक बात बताना चाहूंगा मैं यह आपने जीवामृत बना दिया जीवांग का लिक्विड बेस है ऊपर आ गया जावन और नीचे घना पदार्थ बैठ गया सॉलिड मैटर इज एक्मलेटेड इन द बॉटम है ना जीवामु बनाने के बाद क्या होता है ऊपर स्लरी आती है है ना पतली और नीचे क्या होता है घन पदार्थ जो नीचे बढ़ जाते हैं ये असली है आप क्या करें एक जीवामूद निकाल दिया और पानी में डाल दिया दे दिया ये जीवामूद निकलने के बाद क्या होगा ये नीचे की जो घना पदार्थ है वह शायद रहेगा अब इसमें क्या करें 200 लीटर जीवामृद दोबारा डाल दे पानी इसमें क्या करे दो लीटर पानी डाल दे और लकड़ी से घोल दे 48 घंटे रखे उसमें गुड़ डालने की आवश्यकता नहीं है उसमें बेसन डालने की आवश्यकता नहीं है यह कल्चर है अड़तालीस घंटे के बाद दो बार आपको डालने के लिए तैयार मिलता है दो बार आ? ये नीचे का जो है घना पदार्थ, तो उसमें 200 सौ डीटर डालना है उसको घोलना है अड़तालीस घंटे रखना है छाया में अड़तालीस के बाद दो बारा जो अमृत होता है हमें मिलता है उपयोग में अरे एक ही बार आ, ये डालते हुए क्या बोलते हैं उसको बेसन गुड़ डालते डालने के बाद दो बार उसका उपयोग हम कर सकते ठीक है यह समझ में आ रहा है लिखिए आपातकाल में अगर जीवामृत तैयार नहीं है और घने जीवामृत भी नहीं है एक बोरी में देशी गाय का गोबर ताजा भरिए, बोरी में देशी गाय का ताजा गोबर भरिए, है से मुंह बांध दे से मुंह बांध और हउदी से नाली में पानी निकलता है हउदी से नाली में पानी निकलता है ना उस पानी में उसको डाल दे उस पानी में उसको डाल दे अथवा हउदी में उसको रखे अथवा हउदी में उसको रखे इस तरह रखे कि पाइप का पानी उस पर गिरता जाए हाउदी में वो बोरी को इस तरह रखे कि डिलीवरी पाइप का पानी किसमें गिरता जाए बोरी पर तो लाल लाल पानी खेतों में चला जाएगा इमरजेंसी में ये आप कर सकते हैं इमरजेंसी भी कर सकते हैं और अलावा भी कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं ना इतना नहीं इतना नहीं करेगा इतना नहीं करेगा लेकिन काम चलाएगा बीच में जीवामृद देना ही है जीवामृद्ध आगे देना ही है लेकिन बीच में जब कोई उपलब्धि नहीं है मजदूर नहीं मिलते बहुत सारे काम होते हैं, हमें भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो उस समय ये करना है ठीक है तो इसमें कोई सवाल है कुछ क्या हाँ? क्या बोलते हैं नहीं बैठता नहीं बैठता देखिए कालू जी थोड़ा सा आप बताइए आइए कालू जी सिंह है बहुत अच्छे जीरो जिर खेती करते हैं आपके ही एरिया के हैं आपके दोस्त हैं वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है इस क्षेत्र में तो मैं उनको फोन देता हूँ ये जो है जी पानी में बैठता नहीं लगाया गोबर में कुछ अवशेष हो घास का वो, वो में बैठा जो गोबर का तत्व वो खेत के अंतिम छोरे तक जा आखिर में लास्ट में बड़े खेत में पानी चल रहा था आखिर तक उसका सर जाग गोबर का सती तो हो जी आयुर्वेद की कितनी औषधियां बताओ इन्हें पका वो जो बच्चे उसे फेंक दियो तो पानी में ही उसका सब कुछ आ जाए समस्या ये है जी जैसे हाँ जी जैसा बिजली जो है जी रात को आ रही है छह बजे और जंगल में तो आदमी जाने का नहीं ना वहां टंकी खोलने का ना उसमें बाल्टी से बैठ कर गिरने का तो जैसे खाड़ जा रहा है ना जी जब आदमी काम करने लग यानी तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप ही रास्ता निकला दूसरे के बताए स नहीं वो आदमी कुछ ना कुछ परिवर्तन करके देखा तो उसमें से रास्ता अपने आप ही पा जा ट नड़ी चल जा रही थी यहां ट्वेल्व के पास हमने कहीं तो इसमें से हटाकर हमने एक एक्स्ट्रा सा गड्ढा बना लिया जी और यहाँ एक पाइप दबा दिया दो इंची का नाल, पानी इधर को डाल रहा जी वो तो जाए जब यहां से थोड़ा थोड़ा पानी समाता रहेगा और फिर यहां को निकल कर इसमें मिल जाएगा अब इसमें हमने जैसे ताजा गोबर है जी गोबर गैस की सलेज वो गिरी सांझ को एक ग्राम जीवामृत का भी सीमा पलटिया है छः बजे ट्वेल अब बिजली आगे तो पानी चलना शुरू होगा वो पानी आग को भी आगेगा और इसमें को भी चला जाएगा दिन दान में एक आधी फेरी तो इसमें को पार मार दिया जी वो सारा घोलगा उसमें पूरे खेत में चला जा रात तो में तो आदमी ट्वेल पर जाने का नहीं है ना उसे पलटने का ना आ, आपके पास तो पचास एकड़ 100 एकड़ वाले किसान होंगे है ना 600 बीघे वाले कौन है 600 सौ वाले जिनके पास 600 सौ बीघा जमीन है वो सबसे गरीब कौन है हा है आपके पास 600 सौ बीघा है ठीक है नहीं है हाथ उठा रहे ना दो दो हाथ ऊपर है बारह सौ बीघे अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है, है। पांच सौ वाले कौन है 500 बीगे वाले नहीं है 400 बीगा? नहीं है 300 बीगा? नहीं है 200 बीगा? है 200 बीघा वाले तो आपको ताजुब होगा हमारे किसान है किशन जी जाखड़ उनके पास 1800 बीघा है कितना जमीन है 1800 बीघा 300 सौ एकड़ पूरी जरोबंद कभी चल रही है राजस्थान में राजस्थान में वो शायद आ सकते हैं तो उन्होंने क्या किया एटोमेटिक जुवामृत तैयार करने का एक विधि तैयार किया ऑटोमेटिक बटन दबाया और स्टीर क्या कर रहा है अंदर घूम रहा है युवामृत तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक जा रहा है ऑटोमेटिक गेडों तक तो पहुंच रहा है आपको कुछ काम ही नहीं है बस पेपर भरना और चुनाव लड़ना उससे काम ही नहीं है। तो कल वो बताएंगे तो जो बड़े बड़े किसान है जिनको मजदूर नहीं मजदूर नहीं मिलेंगे नहीं ये एक रुपए में चावल दो रुपए में गेहूं ऐसी समस्या आएगी कि मजदूर नहीं मिलेंगे खेती छोड़ देंगे लोग नहीं तो पापलर लगाएंगे माफ लगाएंगे और सो जाएंगे अगर सारे लोग बांस लगाएंगे पापड़ लगाएंगे तो भारतीय लोग क्या खाएंगे खाद्य समस्या छुट्टी की नहीं खाद्य समस्या और गहरी हो जाएगी लेकिन दिल्ली वालों को ये समझते नहीं जिन हाथों ने ताजमहल बनाए हैं जिन हाथों ने बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाए हैं वही मंदिर वही हाथ शराब पीकर दिन भर सो जाएंगे हाथ काटे जाएंगे निर्माण कौन करेगा बहुत बड़ा खतरा आ रहा है बहुत बड़ा खतरा आ रहा है हा देना है एक रुपए नहीं फुकट में दे रहे आप लेकिन काम के बदले दे काम के बदले अनाज दे मनरेगा का नेशनल काउंसिल का मैं मेंबर हूं दिल्ली में, में मीटिंगें होती है सरकार के साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मैंने प्रस्ताव दिया कि मनरा के मनरेगा के माध्यम से रोजगार हमी गारंटी योजना के माध्यम से मजदूरों को किसानों के खेत में काम करने की दीजिए और इसका मजदूरी आप दीजिए कौन दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो विचाराधीन है जयराम मम्मी जी का विचाराधीन है प्रस्ताव नहीं तो खेती नहीं करेगा तो साथियों किसानों पर बहुत हमले हो रहे हैं किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं हमको हमारे बारे में हमको ही सोचना पड़ेगा हमारी राह हमको ही निकालना पड़ेगा तो ठीक है हमारे बीच में भोपाल से आए हुए अशोक मीना जी है उच्च शिक्षित हैं। एक अच्छा ग्रुप बनाया है जीव खेती करते हैं उनके भी कुछ अलग तर्क होते हैं डिवाइसेस होते हैं जीवामृत देने के उपयोग करने के हर एक कोई तरीके अलग हो सकते हैं तो मैं उनको बुलाऊंगा कि आप क्या करते हैं ये पागलपन कैसे आ गया झीरो करने का ये सब बताइए और कैसे करते हैं भी बताइए सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम हमारे पालेकर गुरुजी के आशीर्वाद से भोपाल में मानस भवन में मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ एक हज़ार किसान थे पालेकर जी पधारे उन्होंने अपने टॉक दिए तीन चार घंटे उसके बाद हमें थोड़ा सा लगा क्या हमारे भारत देश में ऐसी पुण्य आत्माएं ऐसे सेवाकारी आज भी महात्मा गांधी के रूप में जीवित हैं मेरी एक बार बात हुई उनका नाम नहीं आ रहा चौहान जी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मॉडल काटोल जिले में देखने आइए पालेकर जी के सानिध्य में तो हम वहाँ गए वहाँ बारह राज्यों के किसान थे दो सौ ढाई सौ सु किसान थे हमने उनके सानिध्य में तीन चार दिन वहाँ मॉडल देखे गन्ना के मौसम्बी के संतरे के वहाँ के किसानों की खुशी देखी वहाँ के किसानों की उपज देखी हर क्षेत्र में वो हमसे बहुत विकसित लगे हमें ऐसा लगा कि हमने कोर्स नहीं किया फिर भी फिर भी हमने देखा कि इनसे हमें सीखना चाहिए जो हम बहुत जहर खा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पाँच दस साल से तड़प थी कि हम इस जहर से कैसे बचें हमने तो सहन कर लिया लेकिन आने वाली पीढ़ी सहन नहीं कर सकती तो फिर मैंने उनका शिविर करा और तो शिविर करने के बाद भी मेरी इच्छा रही कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखूं। तो पिछले मैंने चार पांच उनके शिविर अटेंड किए हैं फिर भी मुझे ये इच्छा यहाँ खींच के लाई कि मैं कुछ और सीखूं। सीखने के बाद मैं गांव-गांव लोगों के पास जाऊं। आज हमारी भारत सरकार की अर्थव्यवस्थाएँ कुछ ऐसी है कि किसानों को ही खत्म कर रही है हमने कहीं कहीं तो ऐसे देखा है कि छोटे छोटे किसान उन्हीं फैक्ट्रियों को ज़मीन बेच देते हैं और पाँच हज़ार की तनख्वाह में वहाँ नौकरी पा रहे हैं तो हमारे छोटे किसान आज कैलकुलेशन करें अस्सी बयासी प्रतिशत एक हेक्टर के आसपास किसान बचे हैं और फिर मैंने ये चीज़ देखा तो हमने पिछले साल बंसी गेहूं लाए महाराष्ट्र से वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं महाराष्ट्र से बंसी गेहूँ ले आए उस गेहूँ को हमने उगाया और हमारे पड़ोसी पड़ोसियों को भी कुछ दिया इस बार तो भोपाल ज़िले में ऐसी तड़प है कि कम से कम 100-150 किसान हमसे वो गेहूं मांग रहे हैं हमने कहा उचित समय आने पे पहले हम आपको दाल बाटी खिलाएंगे उसकी उसके बाद सारी विधि बताएंगे क्योंकि आप विधि नहीं सीख पाएंगे तो कैसे करेंगे तो हमने देखा हमें अभी बतला रहा था हमारे दो तीन चार किसान भाइयों को कि जो हमने प्राकृतिक जीरो पद्धति से गेहूँ उपजाया उसमें कम से कम 100 ग्राम एक किलो में वजन ज़्यादा आया जिस पात्र से हमने एक किलो का वो गेहूँ भरा वो रासायनिक से भरा उसमें 100 ग्राम वजन कम आया और उसे खाने के बाद ये महसूस करा कि अभी तक हम क्या खा रहे थे तो हमारी कभी कभी बच्ची वो भोजन बनाती है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि अभी कम है क्योंकि लोगों को देना है तो मैं कहता हूँ उनसे बच्ची से कि भाई आज हम भोजन कर आए हैं जीरो बजट है कि जहरीला बजट है तो कहते नहीं पापा जीरो बजटी है तो इतना स्वादिष्ट है बहुत अच्छे से हमने उसको बना के रखा है किसानों को देने के लिए और हम जो हैं हम ट्यूबवेल चलाते हैं तो जीवन व्रत की हमने जैसे 21-21 दिन की पद्धति हमारे गुरुजी बताएंगे तो हम क्या है कि यहाँ हमारा ट्यूबवेल का बोर होता है लाइट बहुत अच्छी रहती है एमपी में जहाँ बोर होता है उसमें वो ड्रम की नली को हम खोल देते हैं और स्प्रिंकलर से पानी चलता है क्योंकि गेहूं की फसल में ज्यादा रेल के पानी देना ज्यादा पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है स्प्रिंकलर से एक लिमिटेड पानी जाता है और उसका सीधा स्प्रे हो जाता है और हमारा बोर में वो टोटी चलती है तो जो 12 घंटे हमारी लाइट रहती है 12 घंटे के बाद हम स्विफ्ट भी चेंज कर देते हैं तो मैंने पिछले साल थोड़े थोड़े रूप में धनिया भी उसी से उगाया लेसन भी उसी से उगाई प्याज भी उसी से उगाई और जितनी भी सब्जी है खाने के हमारे उपयोग में लेते हैं उसी से उगाई आज क्या है कि हम तब भी सब्जी को बगाड़ते हैं तो वो तरंग महसूस होती है तब हम वो जीरो हमारे प्राकृतिक जीरो बजट खेती का तब हम वो भोजन करते हैं जो रोटी सीखती है उसकी एक हमें बहुत अच्छी सुगंध महसूस होती है तो उस बंसी गेहूँ में हमने देखा कि सुगंध है स्वाद है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की उसमें शक्ति है और डाइजेसिस बहुत अच्छा है यानी आप महसूस करेंगे कि चार रोटी अगर आप खा रहे हैं नॉर्मली और उसे आठ भी खा लें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा लगाचिया भारीपन तो मैंने वो चीज़ पे इस पे अध्ययन करा क्यों करा कि आज हमारे सपने हैं रात दिन हम सोते नहीं हैं रात दिन करते हैं किस लिए करते हैं हमारी संतानों के लिए हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में हम उन्हें पढ़ाने के सपने समझौते हैं और पढ़ाते भी हैं अच्छे उनके लिए मकान बना के देते हैं अच्छे उनके लिए साधन संपन्न अच्छे संस्कार बनाते हैं अच्छे ए, हमारे समाज में उसका ब्याह हो अच्छा पालन पोषण उसका हो ये सब तो हम सपने सजाते हैं लेकिन उसकी थाली में हम कहीं ना कहीं धीमा धीमा धीमा धीमा पर जहर परोस रहे हैं तो भाइयों ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं हम पालेकर जी के सानिध्य में मैंने ये महसूस किया कि आज हमारे देश को हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी भावी पीढ़ी को बचाने की जरूरत है हमारे ए, ये सैनिक हैं हमारे मिलिट्री आर्मी में हमारे पुलिस में इनको भी दूध दिया जाता है इनके डेरी में जर्सी गाय बांध रखी है उनको उसी का दूध दिया जाता है और हमने मैंने आपने भी सुना है पेपरों में कि उनकी ट्रेनिंग होती है कहीं एक्सरसाइज की भाग की तो पता लगता है एक दो मर गए चार छः बेहोश हो गए तो हमारे में बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रतिरोधक क्षमता रही नहीं और हमें यह सोचना चाहिए कि पहले अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है और हमें दोषित हैं तो जमाना कितना अच्छा हो हमारे किस काम का हमने देखा है कि हम तभी पुष्ट होंगे तभी हष्ट होंगे तभी संतुष्ट होंगे कि यह खेती करेंगे जैसे कि कहते हैं कि शरीर सांस मन बुद्धि चित अहकार और आत्मा इन चीजों के स्टेप हमारे पुष्ट होंगे तो आत्मा जरूर संतुष्ट होगी और मैं आपसे सभी से आप सौभाग्यशाली हैं में आग्रह करता हूं यानी समय नहीं था कट रहा है बंसी का हमें फर्स्ट टाइम ही सत्रह कुंटल मिला है और इस बार मैं उसे और नई विधि से करने जा रहा हूँ क्योंकि जो ट्रैक्टर की शेड्यूल होती है उसमें नौ चौहे होती है तो नौ में से एक में मैं धनिया लगाऊंगा और आठ में गेहूं और उसके फिर जस्ट बाद में मेथी भी लगाऊंगा और बाकी में गेहूं तो ये हमारे गुरुजी की पद्धति से नई तकनीकी से मैं इस साल और कुछ नया करने जा रहा हूं और आपसे भी मेरा बिनर्म आग्रह है कि आप भी जरूर करें हमारी गाय माता है हमारे पास इच्छा थी मेरी पाँच छः साल से इच्छा थी कि गाय माता हो कोई अच्छी हो कोई अच्छी हो ये फर्क ही नहीं था कि जर्सी क्या देसी क्या दूसरी क्या hmm. लेकिन हमने उनका शिविर उनके कोर्स सुने तो मालूम पड़ा कि जर्सी में जो पद्म होते हैं 21 गुण होते हैं वो इक्कीस गुण हमें पता ही नहीं है क्योंकि इक्कीस गुण हमें गाय माता के क्यों पता नहीं है क्योंकि गाय हाँ देसी गाय में 21 गुण हमें क्यों पता नहीं है क्योंकि क्यों हम वेद से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं और कृष्ण भगवान ने उनको सराहा है उनकी सेवा की है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत गुण हैं और उन गुण का हम लाभ नहीं ले रहे हैं अभी एक महीने पहले हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं वो पौधे में मैं ए, अपने हाथ से कुछ पहले काम प्रयोग करता हूँ साथ में हमारे काम करने वालों के तो मेरा करीबन आठ महीने से गोबर सब एकत्रित हो रहा है ये रबी की फसल के लिए तो मैंने वहाँ देखा मैंने कहा इनमें कुछ पेड़ पौधों में ये डालना है खाद तो वहाँ निकाल के देखा तो मैंने इतने सारे बारीक उसमें सूक्ष्म केंचुए देखे इतने सारे देखे तो पहले मैंने कहा कि ये कैचुए बरसात में कहीं से घुस गए हैं तो उन्होंने ये बच्चे दे दिए होंगे लेकिन मैंने कहा कि बड़े कैचुए इसमें कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं और उसका खाद का दो पार्टीशन में है वो तो आधे खाद में बिल्कुल नहीं है और आधे में इतने मैंने इतना गोबर उसमें से निकाला निकालने के बाद उसे चल्ली में धोया फिर मैंने वो केंचुए गिने तो उसमें सौ ग्राम गोबर के आसपास करीब वो आठ महीने पुराना गोबर था और उसमें मैंने साठ केंचुए गिने तो फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन लगा के कहा मैंने कहा मैंने ये अनुभव करा है और मैंने ये महसूस करा है कि केंचुए बरसात में नहीं घुसे हैं ये ऑटोमेटिक ही गोबर में उसमें प्रकट हो गए हैं तो मैंने वो सारा वो गोबर का खाद सारे पेड़ पौधों के गुड़ाई करने के बाद इसमें डाला फिर उसके आच्छादन करा और जो भी वो फल आम या चीकू या जो फल देते हैं वो इतना स्वादिष्ट लगता है कि दो तीन घंटे तब भी हमें महसूस होता है डकार का तो इसका जो क्या खाया हमने उसका महसूस होता है इसकी ये शुद्धता है तो बाकी कहने को बहुत कुछ है अपन दो तीन दिन बीच में है और सभी के भोजन का समय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अशोक मीना जी अशोक मीना जी ने जो बंसी गेहूं के बारे में आपको बताया कल गेहूं का विषय हो जाएगा दुनिया में जितनी भी गेहूं की किस्में हैं देशी किस्में उनमें से सबसे बढ़िया है दो किस्में एक है चपाती के लिए खाने के लिए बंसी गेहूं और दलिया के लिए कटिया गेहूं जो बुंदेलखंड में पैदा होता है कटिया बंसी गेहूं इतना बढ़िया है स्वादिष्ट चपाती यानी रोटी आप पकाने के बाद तीन दिन वैसी रखे नरम ही रहेगी कठिन नहीं हो जाएगी बिल्कुल वैसी नरम रहेगी जैसे पहले थी उसकी सेवई इतनी लंबी निकलती है कि यहां से दिल्ली तक जाओगे आप निकलते निकलते इतनी लंबी सेवई बोलते ना हाँ। और रोटी इतनी स्वादिष्ट आप केवल रोटी खाओगे दूध के साथ खाते ऐसा अनुभव आपको हुआ इतना स्वाद है उसके इतना टेस्ट है कि अगर दामाद जी आपके घर में आए एक बार रोटी खिलाया दामा जी दोबारा ऑफिस नहीं जाएंगे यही मुकाम करेंगे यही मुकाम करेंगे के लिए इतनी बड़ी टेस्ट तो वो आपको मिल जाएगा इसके पहले कि बंसी की रोटी खाए यहां और रोटी तैयार है हम उनका लाभ लेंगे और एक घंटे के पश्चात दोबारा यहां प्रस्तुत होंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत बेहतर है